सानिद और उनके उपदेश को सुनो और उनके उपदेश को सुन के आचरण करो तब हम आपका कल्याण संभव है जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सुनी समझाय जनमोदित मन माज्यहि अति अनुराघ लहै चार फल यछत तनु साधु समाज प्रया कहते सुनी समझाय जनमोदित मन सुनना समझना और प्रसन्न प्रसन्नता के साथ मंजन अत अनुराग उसमें अनुराग के साथ मंजन करो स्नान करो तलाहय चार फल अचतन साध समाज प्रयाग कि हम चार फल के अधिकारी हो जाएंगे तो कौन समाज से जो संतों का समाज प्रयाग स्वरूप है ऐसे महापुरुष के शरण सानिध्य और उनका उपदेश सुने सुनने के बाद समझे विचार करें वह महापुरुष जो बता रहे हैं यह सत्य है कि जो हम आप कर रहे हैं यह सत्य है अब दोनों का निराकरण करके इस नित्य अनित्य विवेक किया नित्य अनित्य का निराकरण करके नित्य पे चलने का प्रयास करें क्योंकि वह महापुरुष अनित्य से हटके नित्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन भजन बताते हैं जब उन महापुरुष की वाणी सुने और उस पर जब समझ में आ जाए आत्मचे अनुराग तो भगवान का नाम दो ढाई अक्षर का जो है उसी को जपे क्योंकि वह महापुरुष हम आपको नाम जपने के लिए स्वरूप का चिंतन ही करने के लिए ही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सब कर मत खगना है यहां करिए राम पद पंकज ने हां सब ऋषि मुनियों का विचार निष्कर्ष एक ही आता है कि एक ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा विश्वास करके उसी ईश्वर का जो दो दो ढाई अक्षर का नाम है उसका जाप करो अर्थ स्वरूप किसी महापुरुष का ध्यान क्योंकि हम भगवान के स्वरूप को देखे नहीं हैं हम भगवान के स्वरूप को कैसे ध्यान करेंगे इसीलिए कबीर दास कहे कि सब घट मेरा सैया सूनी से जन को बलिहारी घटदास की जाघट पर घट हो कि वो कबीरदास कहते सब घट मेरा साई है वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है तो क्या हम सब जगह सब जगह चले जाएं कहते नहीं बलिहारी घटदास की जाघट पर घट है उस घट को जाओ जिस घट में वो प्रकट हो गया है अर्थात जो हृदय स्थित आत्मा को जागृत कर चुके हैं ऐसे सद्गुरु का शरण उन्हीं शरण सद्गुरु के शरण के माध्यम से हम एक दिन उस परमात्मा को जागृत कर सकते हैं जैसे कबीर दास कहते हैं कि मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ मार्ग में सद्गुरु मिला दीपक दीनी आत दीपक दीने हाथ में वास्तु दए लखाय कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचाया अब वो सद्गुरु वो दीपक दे देते हैं जिस दीपक के द्वारा हम उस परमात्मा तक की दूरी तय कर लेते हैं इसलिए जो भी है भक्तगण वह महापुरुष को स्वरूप का ध्यान और एक ईश्वर के नाम का जाप करेंगे तो हम आप न तीर्थ में जाके बाहर के तीर्थों फिर भी तीर्थ में हैं क्योंकि कहा गया तीर्थम परमकी समनो विशुद्ध अपने मन को शुद्ध करो अपने तन को शुद्ध करो यही सबसे बड़ा तीर्थ है तो मन को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय सद्गुरु के पास होता है क्योंकि कहा गया तुलसी मन तो एक है चाहे जहां लगाओ चाहे हर की भक्त के चाहे विषय कमा जब अपने मन को समेट ईश्वर चिंतन में लगाते हैं परमात्मा के भक्ति में खड़ी करते हैं तो हम एक दिन प, अपने आप को पवित्र कर लेते हैं और इसी मन के द्वारा जब हम संसार में प्रवृत्त हैं विषयों में प्रवृत्त हैं हम आप अशुद्ध ही हैं शुद्ध नहीं हैं सबसे बड़ा सुुत होने का तरीका मन को प्रपित्र करना है अब मन को पवित करने के तरीका सदगुरु के पास से क्योंकि वह सदगुरु ही मन को धो सकते हैं तन को धोने के लिए हम पानी बाहर के पानी में कहीं भी चले जाएं इहा बात चले जाएं प्रराम में श्वर चले जाएं हमार चले जाए या गंगोत्र गंगा सागर कही भी चले यहां वहां हम तन को सकते हैं मन को धोने के लिए हम किसी के में ही जाना पड़ेगा अब जब उन के में जाएंगे तभी अपने आप मन को शुद्ध कर सकते हैं और जब अपने मन को शुद्ध कर लिए तभी हम तीर्थ में वास्तविक तीर्थ में पहुंचने पहुंचे ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज आप लोग श्री और की महाराज के द्वारा सुने तुलसी को तुलसी को संसार में देखा जाए तो हर मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो अपने सुख और शांति के लिए समाज में जो तीर्थ के नाम पर अस्थली है चाहे हरिद्वार हो चाहे प्रयागराज हो काशी हो चित्रकूट सब जो तीर्थ बने हुए लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं और सामाजिक तौर तरीके से करते हैं लेकिन वास्तविक तीर्थ की में क्या है जैसा आप लोग सुने तत्व है जिसके द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाए मन शांत शांत हो जाए यह मन हमारा जन्म से विषय भोगों की तरफ प्रवृत्त हो रहा है और अंत योनियों में जाने का कारण जिस प्रक्रिया से मन हमारा शांत हो जाए मन हो जाए हो जाए जिस प्रक्रिया से मन शांत हो तो उनकी सर्व मेंiputi सेवा मुझे बताए हुए मार्ग का अनुसार धीरे-धीरे जो जो साध करता है तो मन का समन इंद्रियों का तमन ये सब तीर्थ के यतरगत और धीरे-धीरे साधक ईश्वर क्या हो गया हो गया तो अभी आप लोग के के विषय में सुने आप सत्संग के अगले क्रम में आश्वकेशन श्री बद्री विशाल नंद जी सब समक्ष हम करते हैं हम सबको श्री देव भगवान की जय 2 मिनट आप सभी लोग कीर्तन करेंगे